विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा उसे ये रीजन बिल्कुल वैलिड लगा हो सकता है कि वाकई में उसे पैसे की अर्जेंट नीड हो इसीलिए वो इतने सस्ते में जिम को बेचने को तैयार है किसी के लिए भी अपने बाप की जान से कीमती कुछ थोड़ी ना है लेकिन विक्रांत को अब थोड़ा अफसोस भी हो रहा था वो सोच रहा था कि काश ये बात मुझे थोड़ी पहले पता लग गई होती तो मैं इसका दाम थोड़ा और कम करवा लेता खैर मिस्टर अनंत ने विक्रांत को ऑफिस में आने का इशारा किया विक्रांत उनके पीछे पीछे चलता हुआ ऑफिस में घुस गया। विक्रांत के साथ ही सरताज, ब्लान और उसके बाकी दोस्त भी ऑफिस में दाखिल हुए मैं आपको जिम के कॉन्ट्रैक्ट आदि का सब लीगल पेपर भी दिखा देता हूँ सारी बात साफ होनी चाहिए मैं कुछ भी घुमाने वाला काम नहीं करना चाहता मिस्टर अनंत ने कहा अरे साहब क्या बात कर रहे है ये पैसेफिक कमर्शियल बिल्डिंग है यहाँ भला कोई फेक पेपर बनाकर कैसे इतना बड़ा जिम खोल सकता है उसके बाद सुनकर सरताज और उसके गैंग के दो बंदे भी हंस पड़े इस तरह की बड़ी बिजनेस डील वो अपनी लाइफ में पहली बार होते देख रहे थे हंसने के अलावा उनकी यहाँ पर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी देखिए मिस्टर विक्रांत मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए और जो मुझे सबसे पहले पैसे देगा मैं ये जिम उसी के नाम कर दूंगा मुझे जल्द से जल्द अपने पिता को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आना है उनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है अनंत ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा देखो जब से मैंने जिम को बेचने का ऐड दिया है तब से बहुत से लोग इसे खरीदने के लिए आगे आ चुके हैं अब जो भी मुझे सबसे पहले पैसे दे देगा उसे ही मैं बेच दूंगा जल्दी के नाते मैंने रजिस्ट्री पेपर वगैरह भी पहले से ही करा रखा है अब बस साइन करना रह गया है हाँ आपकी बात सही है लेकिन इतनी बड़ी डील इतना बड़ा जिम मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए विक्रांत पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहता था अभी भी उसे इस डील को लेकर थोड़ा संशय था अरे सोचना क्या है हमारे अनंत साहब बहुत ईमानदार और सच्चे आदमी हैं आपको कहीं किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जुनेद ने विक्रांत को अपने विश्वास में लेते हुए कहा विक्रांत कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा उसने फोन चेक किया तो पता लगा की पहले ही राघव को इस जिम के बारे में पता लगाने के लिए कहा था तो उसे लगा की राघव जरूर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल कर रहा है एक्सक्यूज मैं विक्रांत फोन लेकर ऑफिस ऐसी बाहर निकल आया और राघव से बात करने लगा हाँ राघव पता चला हाँ विक्रांत कोई दिक्कत नहीं जिम बिल्कुल ओके है अभी साढ़े तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है प्रॉपर्टी में कोई लफड़ा नहीं है बिल्कुल क्लियर है सालाना लगभग बीस पच्चीस लाख की इनकम है विक्रांत मन बहुत, बहुत, बहुत एक्साइटेड हो रहा था वो फोन पर बात करते हुए एकांत में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई भी उसकी बात सुन न पाए जिम के बिल्कुल क्लियर होने के बाद विक्रांत को शक हुआ की कहीं ऐसा तो नहीं इस जिम के जरिए जिम का मालिक कोई गलत काम धंधा करता हो जिम मालिक किसी इलीगल काम में तो इन्वॉल्व नहीं है अपने इस संशय को दूर करने के लिए उसने राघव को मिस्टर आनंद का नाम देकर उसकी भी हिस्ट्री निकालने के लिए कहा विक्रांत इस वक्त राघव से बात करने में इतना मशगूल था कि वो अगल बगल देख ही नहीं रहा था वो लगातार अपने कदम बढ़ाते हुए खुद को एकांत में ले जाने की कोशिश कर रहा था अभी वो चल ही रहा था की अचानक से उसका पैर फिसला वो ना जाने कैसे एक कमरे में जागिरा गिरा वहां गिरते विक्रांत का अदृश्य डिटेक्टर लाल रंग की लाइट के साथ वार्निंग देने लग गया विक्रांत का डिटेक्टर बहुत दिन से ऑन ही था उसने इसे बंद नहीं किया था इस डिटेक्टर की मदद से विक्रांत को अपने आसपास के एक्टिवेट सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पता लग जाता है यहाँ तक अगर कोई सीसीटीवी कैमरा कोई वॉइस रिकॉर्डर या फिर नेटवर्क जैमर भी चल रहा हो तो भी विक्रांत को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है यहाँ तक कि अगर इन सब डिवाइस में से कोई डिवाइस खराब भी चल रही है तो भी उसे इसकी जानकारी हो जाती है इस डिटेक्टर से विक्रांत को वार्निंग तभी मिलता है जब कोई इस तरह की डिवाइस उस पर नजर रख रही होती है वैसे जिम के बाहर तक वो विक्रांत को कुछ पता नहीं चला लेकिन जैसे उसका पैर फिसल उस कमरे में गया तुरंत ही उसे डिटेक्टर का मैसेज मिल गया दरअसल ये रूम जिम के ऑफिस ऐसी बिल्कुल सटा हुआ था इसमें एक डोर लगा हुआ था जो की लॉक ही रहता है विक्रांत फोन पर बात करने के फेर में इतना बेसुध हो गया था कि उसका पैर इस कमरे में चला गया था और कमरे के दरवाजे से वो टकराकर थम गया लेकिन दरवाजे से टकराते ही उसका डिटेक्टर सिस्टम चालू हो गया विक्रांत ने कमरे में चारों तरफ नजर डाली तो उसने देखा यहाँ पर अनगिनत सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे विक्रांत को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई आखिर जिम के भीतर के कैमरे में इतने सारे सीसीटीवी कैमरे क्यों फिर उसे याद आया कि हो सकता है कि ये जिम का फाइनेंस रूम हो यहाँ पर पैसे का लेन देन किया जाता हो और हो सकता है कि पैसे रखने के लिए यहाँ पर शेल्व आदि बनाया गया हो लेकिन ये जिम तो शहर का काफ़ी हाईफाई जिम है और ये लोग क्रेडिट कार्ड वाले लोग हैं ये भला कैश पेमेंट क्यों करेंगे जिसके लिए इन्हें शेल्व बनवाना पड़े तो फिर अगर ये फाइनेंस रूम नहीं है तो इतना सी कैमरा क्यों लगा हुआ है कभी विक्रांत को याद आया कि अभी जब वो मिस्टर आनंद के ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो ऑफिस बहुत छोटा दिख रहा था और ये कमरा ऑफिस से अटैच्ड है कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस से जुड़ा हुआ ये कोई खोफिया कमरा बना हुआ है कहीं इसमें कोई दूसरा काम तो नहीं होता है विक्रांत एक जासूस है और जासूस हर चीज को शक की निगाह से देखता है इस वक्त विक्रांत का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा है इतनी महंगी जिम को इतने सस्ते में बेचा जा रहा है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो मेरा नाम भी विक्रांत सक्सेना नहीं है लेकिन गड़बड़ है क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा विक्रांत के पास एक अदृश्य फ्लोरोस्कोपिक डिवाइस भी थी इस डिवाइस की मदद से वो छुपाई गई चीजों को भी देख सकता था इस वक्त विक्रांत को इसी फ्लोरोस्कोपिक डिवाइस को इस्तेमाल करने का आइडिया आया ये टूल भी उसके जादुई कोट की ही तरह था जैसे विक्रांत जादुई कोट की मदद से एक मिनट के लिए गायब हो सकता था ठीक उसी तरह इस अदृश्य फ्लोरोस्कोपिक टूल की मदद से विक्रांत अगले एक मिनट तक किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता था इस सीक्रेट रूम के भीतर क्या चल रहा है ये जानने के लिए विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य फ्लोरोस्कोपिक टूल को चालू कर दिया अभी विक्रांत ने इस टूल को एक्टिवेट किया ही था कि सामने ऐसी एक जवान लड़की उसकी तरफ आती दिखी विक्रांत की नजर उसकी उभरी हुई छातियों आरोप पड़ी विक्रांत अपने फ्लोरोस्कोपिक टूल की मदद ऐसी लड़की के कपड़े को पार करते हुए भीतर तक देख पा रहा था लेकिन अंदर का अंग उसे धुंधला सा दिख रहा था इससे विक्रांत को एहसास हुआ कि इस टूल का इस्तेमाल किसी लड़की के भीतर के अंगों को देखने में नहीं किया जा सकता है अंदर अंधेरा होने की वजह से विक्रांत नहीं देख पा रहा था वैसे विक्रांत को थोड़ी तसली भी हो रही थी क्योंकि पहले वो इस टूल का इस्तेमाल नैना के लिए करने की सोच रहा था अब अगर नैना के ऊपर यह टूल इस्तेमाल कर लेता तो फिर यह खराब ही हो जाता खैर यह वक्त इस सब के बारे में सोचने का नहीं है विक्रांत तुरंत ही अपनी नजर कैमरे के भीतर डालने की कोशिश की प्लोस्कोपिक टूल की मदद से उसने कैमरे की मोटी दीवार को भी पार करते हुए भीतर का नजारा देखना शुरू कर दिया। कमरे के भीतर एक लंबी सी टेबल लगी हुई थी और साइड साइड में कई सारी शेल्व लॉक के साथ लगी हुई थी देखने में तो ये ऐसा लग रहा था जैसे ये जिम का चेंजिंग रूम है कमरा स्क्वायर फॉर्म में था लेकिन मिस्टर अनंत ने तो मुझे जिम का चेंजिंग रूम और बाथरूम दिखाया था और वो तो कहीं और ही था उसने मुझे ये रूम क्यों नहीं दिखाया कहीं ये वीआईपी चेंजिंग रूम तो नहीं है लेकिन अगर ये वीआईपी चेंजिंग रूम है तो फिर यहां इतने सारे सीसीटीवी कैमरे क्यों लगे कहीं ये जिम वाले हिडन कैमरा लगाकर कपड़े बदलने वाले लोगों का वीडियो तो नहीं बनाते कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं होता इधर विक्रांत के मन में इस वक्त हजारों सवाल उमड़ रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी विक्रांत को फ्लोरोस्कोपिक टूल की मदद आए अंदर का पूरा साफ तौर पर नजर भी नहीं आ रहा था कुछ साफ दिख रहा था तो वहीं काफी कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था विक्रांत अपना विजन क्लियर करने के लिए कमरे के दरवाजे के थोड़ा और खरीद गया वहां जाकर उसने अंदर देखा तो एहसास हुआ की ये कमरा वर्गाकार नहीं बल्कि आयात के आकार में है और जो पहले इसे बड़ी सी टेबल लग रही थी वो वाकई में बॉक्सेस का ढेर है वहाँ बहुत सारे बॉक्स इकट्ठे करके रखे गए थे कमरे में कुछ लोग भी मौजूद थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे वो यहाँ पर पड़े बॉक्स को इधर उधर ले जा रहे थे हालांकि इन लोगों का साफ चेहरा विक्रांत को नजर नहीं आ रहा था दीवार की परत काफी मोटी लग रही थी उस वजह से शायद अंदर की इमेज थोड़ी धुंधली सी नजर आ रही थी बस इनकी हल्की परछाई से दिख रही थी जिससे विक्रांत अनुमान लगा रहा था की अंदर चार पांच लोग मौजूद है ये लोग बॉक्स को उठाकर इधर उधर ले जा रहे थे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ पैकिंग कर रहे हैं लेकिन यहाँ क्या पैकिंग हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ इलीगल सामान की स्मगलिंग कर रहे हैं वैसे भी उस जिम में काफी पैसे वाले लोग आते हैं। कहीं जिम के नाम पर स्मगलिंग का गैर कानूनी धंधा तो नहीं चल रहा है यहाँ विक्रांत बड़े ध्यान से भीतर की तरफ देखते हुए सारी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था अभी वो ये सब देख ही रहा था कि अचानक से किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं